अब सूर्य लोक विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों ये सब लोक अंतरिक्ष में ठहरे हुए भ्रामड़शील ईश्वर के नियम को पहुंचाए हुए हैं उनमें सूर्य के सन्निकट और भ्रमण से छह ऋतु होते हैं यह जानना चाहिए भावार्थ हे मनुष्यों जो तुम्हारे जन्म हुए तो मरण भी होगा इसके बीच सब ऋतुओं में सुख देने वाले घरों को बनाकर विद्या के लिए पाठशालाएं बना अपने कन्या और पुत्रों को विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त पूर्ण आयु को भोग के यश का विस्तार करना चाहिए अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो मनुष्य सब प्राणियों में सब सुख दुख के व्यवहार में समदर्शी परमेश्वर के उपदेश से विरोध न करने वाले और पापाचरण को छोड़ निश्चित धर्माचरण को करते हैं वे निरंतर सुख को प्राप्त होते हैं अब ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ यदि ईश्वर भूमि आदि स्थान तथा भोग पेय चूस लेह्य पदार्थों को न बनाए तो कोई भी शरीर और जीव को धारण नहीं कर सकता ईश्वर ने जिनके अर्थ जो नियम स्थापित किए हैं उनके उल्लंघन करने को कोई समर्थ नहीं होता भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जितने इस जगत में जीव हैं वे अपने कर्मजन्य फल को विद्यमान शरीर में और पीछे भी प्राप्त होते हैं जैसे पशु गोपाल के नियम में रखा हुआ प्राप्त के स्थान को प्राप्त होता है वैसे जगदीश्वर जीवों से अनुष्ठित कर्मों के अनुसार सुख दुख और निकृष्ट मध्यम तथा उत्तम जन्मों को देता है भावार्थ इस संसार में कोई पदार्थ ईश्वर के तुल्य नहीं है तो अधिक कैसे हो और कोई भी इसके नियम को उल्लंघन नहीं कर सकता इस कारण सब मनुष्यों को उसी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए भावार्थ हे मनुष्यों सबकी रक्षा और धारण करने वाले प्रशंसित सबके स्वामी परमेश्वर की उपासना कर उसकी आज्ञा के आचरण से उसके प्यारे तुम हो अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ परमेश्वर ने प्रकृति से महत्तत्व महत्तत्व से अहंकार अहंकार से पंचतन्मात्रा पंचतन माताओं से एक आदश इंद्रिया और स्थूल पंचभूध और औषधिया बनाई जिनसे सब प्राणियों को सुख होता है इस सुक्त में ईश्र, सूर्य और विद्वानों के गुणों का वडण होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुुक्त के अर्थ के साथ संंगति है यह जानना चाहिए। यह 38वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ अब 39वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में वायु और अग्नि के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो वहनी अर्थात पदार्थ मेघ वा पक्षियों तथा विद्वानों और दूत के समान कार्य सिद्ध करने वाले हैं उनको जान के प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहिए अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को जैसे सुसक्षित घोड़े वाले एक यान में स्थिर होकर बकरों के समान वीरता का प्रकाश कर पक्षियों व स्त्री पुरुषों के समान शोभा को प्राप्त होते और अच्छे कर्मों को उत्पन्न कराते हैं वैसे सूर्य और भूमि सबका उपकार करने वाले वर्तमान हैं यह जानना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है यदि अग्नि वायु शिल्प कार्यों में संयुक्त किए जावें तो बहुत कार्यों को सिद्ध करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है कोई भी सृष्टि के पदार्थों के गुण कर्म और स्वभावों को न जानके पूर्ण विद्या वाला नहीं होता है इससे सृष्टि की विद्याओं का अच्छे प्रकार प्रचार करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे शरीर के अंग अपने-अपने काम में प्रवर्तमान शरीर की रक्षा करते हैं वैसे वायु आदि पदार्थ सब रक्षा करते हैं यह जानना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा लंकार है जो अध्यापक जीहवा से रस के समान स्तनों से दुग््ध के समान नसिका से गंध के तुल कान से शब्द के समान समस्त विद्याओं को प्रत्यक्ष कराते हैं वे जगत पूज होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा लंकार है हे hey विद्वानों जो हाथ की क्रिया को करने वाले पृथ्वी के समान ऐश्वर्य देने अच्छी शिक्षित वाणी के समान पदार्थों को बताने तीक्ष्ण वज्र के समान दारिद्र्य और दुख का विनाश करने वाले अज्ञादि पदार्थ हैं उनको आज हम लोगों को ग्रहण कराओ फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों का अनुकरण करें तो वे महात्मा होवें इस सुक्त में वायु और अग्नि आदि पदार्थ वा विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 39वां सुक्त और पांचवां वर्ग पूरा हुआ अब 40वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में पवन के गुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ मनुष्य को प्रकाश पृथ्वी और धनों के निमित्त होकर सबकी रक्षा करने वाले परमात्मा का विज्ञान कराने वाले प्राण और अपान वर्तमान हैं यह जानना चाहिए अब अग्नि के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो अग्नि सबके भीतर स्थित प्रकाश कारक है वह जिन चंद्रमा और औषधि गुणों के बिना अकिंचित कर होता अर्थात संसार का सुख करने वाला नहीं होता उसको जान कार्य सिद्ध करनी चाहिए अब अग्नि और वायु के गुणों को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि अंतरिक्ष में गमन कराने वाले सात कला यंत्र घुमाने के जिसमें निमित्त ऐसे शीघ्र गमन कराने वाले रथ को बनाकर सुख पावें अब अग्नि के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ अग्नि के तीन स्थान हैं एक ऊपर आकाश में दूसरा पृथ्वी में तीसरा बीच में उन तीनों में सूर्य रूप से अंतरिक्ष में निकट स्थित प्रत्यक्ष पृथ्वी में और गुप्त अंतरिक्ष में वर्तमान है उस अग्नि को मनुष्य जाने अवद्विदानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो वायु सब लोक को धरता और जो शब्द प्रयोग वा श्रवण का निमित्त है उसके विज्ञान कराने से सब मनुष्यों की उन्नत करनी चाहिए भावार्थ हे मनुष्यों जैसे सब पदार्थ धन बुद्धि आरोग्यता और वायु के बढ़ाने वाले हों वैसे विधान करो जिससे सब मनुष्य बहुत सुख को प्राप्त होवें इस सुक्त में प्राण अपान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 41वें सूक्त का आरंभ है इसके प्रथम द्वितीय मंत्रों में अध्यापक के विषय को कहते हैं भावार्थ पवन के असंख्य जो वेग आदि कर्म हैं उनको जान के इधर-उधर मनुष्यों को जाना आना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे पवन नियम से सर्वत्र जाते हैं वैसे नियम युक्त कर्मों को कर सुखों को प्राप्त होना चाहिए अब अध्यापक और अधिताओं के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जैसे बिजली और पवन सर्वत्र अविद्यप्त और सब जगत की रक्षा करते हैं वैसे उत्तम काम कर और शुद्ध जल पीके आरोग्यपन और सबकी उन्नति करनी चाहिए भावार्थ जैसे वायु सबसे रस को ग्रहण कर बरसाते हैं वैसे ही सत्य विद्याओं को सुनकर सबके लिए सुख देना चाहिए भावार्थ हे मनुष्यों वेही राजा और प्रधान पुरुष धन्यवाद के योग्य होते हैं जो गुणयुक्त उत्तम सभा में बैठ के किसी का पक्षपात कभी ना करें अब सूर्य और चंद्रमा के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जो सूर्य चंद्रमा सबका प्रकाश करने वा जल के देने वाले सबके अनुसंगी सीधे मार्ग से जाते हैं वैसे शुद्ध मार्ग में जाओ अब अग्नि और वायु के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ मनुष्य यदि वायु और अग्नि के यान से जहां-तहां जावें तो परमित सुख पावें इस जगत में वायु और अग्नि को कोई भी लचा नहीं सकता और न इनका कोई शत्रु के समान नाश करने वाला है उस प्रकार से नहीं पराजित होने योग्य मनुष्यों को होना चाहिए भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जिन अग्नि और वायु से पुष्कल धन को प्राप्त होते हैं उनको यथावत जानें अब सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ यदि ब्रह्मांड में सूर्य न हो तो किसी का भय न निवृत्त हो यदि सूर्य अपनी परिधि में स्थिर और दिखाने वाला न हो तो तुल्य आकर्षण और देखना न बने